नमस्कार आप सुन रहे आज 2 अक्टूबर है तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जयंती आज है और आज खास घाट पर विशेष रूप से समारोह होता है गांधी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है इस दिन नई दिल्ली में राजघाट पर प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है और बापू की प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि दी जाती है इस दिवस को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पर एकत्रित होते हैं उनकी सबसे पसंदीदा और भक्ति गीत रघुपति राघव राजा राम जिसे इस दिवस पर उनकी स्मृति में गाया जाता है पती पावन सीतार